सप्त ऋषियों ने दरभंगापुर में लिंग का विश्व के नाम से पूजन किया चौथा देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगदीप पांचवा नाम देकर उसकी आराधना करते हैं देवराज इंद्र वज्र में लिंग की विश्वात्मा छठा नाम से पूजा करते हैं सूर्य देव ताम्रमय लिंग की पूजा और उसके विश्वसग्रे 7वा नाम का जप करते हैं चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना और उसके जगतपति 8वा नाम का जप करते हैं अग्निदेव इंद्रनील मणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर 9 नाम का जप करते हैं बृहस्पति पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उसके विश्व जीवन में 10वां नाम कजव किया करते हैं शुक्राचारेजी, जी विश्वकर्मा ग्यारवा, नाम से प्रसिद्ध पद्मराग मणि में शिव की उपासना करते हैं धनाध्यक्ष कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा और उसके ईश्वर 12वां नाम कजव करते हैं विश्वदेव गण जगत नाम से प्रसिद्ध रजत में शिवलिंग की उपासना यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा और उसके स्वंभु चौदह नाम से उपासना करते हैं वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना और उसके स्वंभु पंद्रह नाम का जप करते हैं मरुदगण त्रिविध लोमह लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश सोलवा नाम का जप करते हैं राक्षस लोमह है, लिंग की पाशना और भूत भव्य भगवदत्व 17वा नाम का जप करते हैं गृहपकड़ शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग 18वा नाम का जप करते हैं जगीश्वर मुनि धंरेंद्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर 19वा नाम का जप करते हैं राजा निमि सबके युवल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते हैं और सर्व 20 नाम जपती रहते हैं धनवंतरी सर्व लोकेशवर रेश्वर 21वा नाम से प्रसिद्ध गोमय की उपासना करते हैं गंधर्व गण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उसके सर्वश्रेष्ठ 22 नाम का जप करते हैं श्री रामचंद्र जी नाम का जप करते हुए वे शिवलिंग की पूजा करते हैं बाल आसुर मणि में शिवलिंग की पूजा और वशिष्ट चौविश्वा नाम की पूजा करते हैं वरुणजी परमेश्वर पच्चीस्वा नाम से प्रसिद्ध सफ्टिक मणि में शिवलिंग की पूजा करते हैं नागदल मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक त्रयंकर छब्बीस्वा नाम का जप करते हैं सरस्वती देवी शुद्ध मुक्ता में शिवलिंग को पूजती और लोक त्रयाश्रित सत्ताईसवां नाम का जप करती हैं शनिवार शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महीसागर संगम में आवर्त भवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ अठाईसवां नाम का जप करते हैं रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं और सुदूरजे 29 नाम का जप करता है सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्यु जरा तिग नाम का जप करते हैं राजा बलि यज्ञ में लिंग की आराधना और उसकी ज्ञान आत्मा 31 नाम का जप करते हैं मरीचि आदि महर्षि पुष्पमय शिवलिंग की उपासना और ज्ञान गम्य 32वा नाम का जप करते सतकर्म करने वाले देवता शुभ कर्म में लिंग को पूजते और ज्ञान ये 33वा नाम का जप करते हैं फैन स्पीकर रहने वाली महर्षि फैन लिङ्ग की वासना और सुदुर्विद 34 नाम का जप करते हैं कपिल वरद 35 नाम का जप करते हैं बालुका में शिवलिंग की पूजा करते हैं सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हैं बागीश्वर 36 नाम का जप करते हैं शिवलिंग भगवान शिव के मूर्ति में लिंग की उपासना करते हुए रुद्र 37वा नाम का जप करते हैं देवता लोग जांबु नदी स्वर्ण में लिंग की आराधना और शीतकंठ 38वा नाम का जप करते हैं बुद्ध कनिष्ठ 39वां नाम का जब करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं दोनों अश्वनी कुमार सुवेधा 40वां नाम से प्रसिद्ध मृतिका में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं गणेश जी आटे का शिवलिंग बनाकर कपरदी 41वां नाम से उसकी उपासना करते हैं मंगल मक्खन के शिवलिंग की करण 42 नाम से उपासना करते हैं गरुड़ जी ओदन है शिलिंग की हरियक्ष अक्ष 43 नाम से उपासना करते हैं कामदेव गुढ़ के शिवलिंग की रतिद 44 नाम से उपासना करते हैं सची देवी लवलमय सेंधव अथवा सुंदर रूपमय शिवलिंग की आराधना तथा वरुकेश पेंतालीसवा नाम का जप करते हैं विश्व कर्मा प्रसाद मैं महल के आकार का शिवलिंग बनाकर याम 46 वा नाम से उसकी उपासना करते हैं विभीषण धूली मैं शिवलिंग की पूजा और स्वर्गतम सेंतालीसवा नाम का जप करते हैं राजा सगर वंशाकुर शिवलिंग की पूजा और संगत और तालीसवा नाम का जप करते ह� राहु हिंग में लिंग की उपासना और गम में उन्नचस्वा नाम का जप करते हैं लक्ष्मी देवी लेप्टे लिंग का पूजन तथा हरि मेत्र पचास्वा नाम का जप करती है योगी पुरुष सर्वभूतस्थः लिंग की उपासना और स्थानों इक्यावल्वा नाम का जप करते हैं मनुष्य ना नविध लिंग का पूजन और पुरुष बावन वा नाम का जप करते हैं नक्षत्र तेजो लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर तरिपन वा नाम का जप करते हैं किंदरगण धातु मै लिंग का पूजन तथा सुदित्य चौवन वा नाम का जप करते हैं ब्रह्म रक्षा स्वर्ण अस्ति मै लिंग का पूजन और देवदेव, देव, -देव पचपन वा नाम का जप करते हैं चारण लोग दंत में लिंग का पूजन तथा रहंस 56 वां नाम का जप करते हैं साध्यगढ़ सप्त लोक में लिंग का पूजन और बहूप 57 वां नाम का जप करते हैं ऋतुवे दुर्वा कुर्म में लिंग का पूजन और सर्व 58 वां नाम का जप करते हैं अप्सराय कुलकुम लिंग का पूजन और आभूषर 59 नाम का जप करती है उर्वशी सिंदूर में लिंग का पूजन और प्रियवासल 60 नाम का जप करती है गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और पूष्णि 61 नाम का जप करते हैं युवविनिया अल लिंग का पूजन और सुभृख 62 नाम का जप करती हैं सिद्धियों में लिंग का पूजन और शैश दाखश्य 63 नाम का जप करती हैं। डाकिनिया मांस में लिंग का पूजन तथा उसके सुमीभूषण 64 नाम का जप करती हैं। मनुगण, गिरिश। 65 नाम से प्रसिद्ध अन्न लिंग का पूजन करते हैं अगस्त्य मुनि में लिंग का पूजन और सुशांत 66वा नाम का जप करते हैं देवلمनी यज्ञ में का पूजन और पति 67 नाम का जप करते हैं वाल्मीकि मुनि वाल्मिक लिंग का, वाल का पूजन और चीरवासा 68वा नाम का जप करते हैं ततद्रंजी वाल लिंग का पूजन और हेरुड़ेभुज 69वा नाम जप करते हैं देतेगढ़ राय के शिवलिंग का पूजन और उग्र 70वां नाम जप करते हैं दानवलो निषपाज लिंग का पूजन और दिक्पति 71 नाम का जप करते हैं बादल नीरमय लिंग का पूजन तथा परजन्य 72 नाम का जप करते हैं यक्षराज माशमय लिंग का पूजन और भूतपति 73 नाम का जप करते हैं पितृगण तिल में लिंग का पूजन और वर्षपति चौहत्तरवां नाम का जप करते हैं। गोतम मुनि गोधुली में लिंग का पूजन और गोपति पिछछत्तरवां नाम का जप करते हैं।